बुद्ध की मौलिक देशना, भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर 105, भाग 3, नटकन्या एवं एवं दूसरा दृश्य राजग्रह में प्रति वर्ष एक विशेष समारोह में नटों के खेलों का आयोजन होता था एक बार जब नटों का खेल हो रहा था तब राजग्रह नगर के सृष्टि का उगसेन नामक पुत्र एक नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो उसी से अपना विवाह कर नटों के साथ हो लिया वह उनके साथ घूमते हुए थोड़े ही वर्षों में नट विद्या में निपुण हो गया फिर एक उत्सव में भाग लेने वह भी राजग्रह आया उसका खेल देखने स्वभाव था हजारों लोग इकट्ठे हुए वो नगर के सबसे बड़े सेठ का बेटा था नगर सेठ का बेटा था उस दिन जब भगवान भिक्षाटन को निकले तो सृष्टिपुत्र उग्गसेन साठ हाथ ऊंचे दो भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू करने ही वाला था लेकिन भगवान को देखकर सभी दर्शक उग्रसेन की ओर से मुख मोड़कर भगवान को देखने लग गए उग्रसेन उदास हो बैठ रहा भगवान ने उसे उदास देख महा मौत गल्लायन स्थवर से कहा मौत गल्लायन उग्र को कहो कि अपना खेल दिखाए बेचारा उदास और दुखी होकर बैठ गया फिर भगवान ने उसे प्रसन्न करने को कहा मैं भी देखूंगा उग्रसेन तू खेल दिखा फिर उग्रसेन खूब प्रसन्न होकर साठ आठ ऊंची बंधी रस्सी पर स्वयं को संभालने के नाना प्रकार के खेल दिखाने लगा तब साने का उगसेन ये खेल अच्छे लोगों का मनोरंजन भी करेंगे लेकिन मनोरंजन से होता क्या जब तक मनोभंजन न हो सार तो इनमें जरा भी नहीं है मनोरंजन में ही तो जीवन व्यर्थ गए और ये जीवन भी व्यर्थ चले जाएंगे तू तमाशा दिखाते दिखाते तमाशे में ही समाप्त हो जाएगा सार इनमें जरा नहीं उग्रसेन जितने समय में तूने स्वयं को रस्सी पर संभालना सीखा इतने समय में तू तू ध्यान पर अपने को संभाल लेता और रस्सी पे संभल के कहां पहुंचेगा चेतना में संभल वह तुझे जीवन मरण के पार ले जाता अगर ध्यान में संभल जाता उग्रसेन बुद्धिमान व्यक्ति को समय से मुक्त हो परम सत्य में लीन होना सीखना चाहिए तू मेरे पास आ मैं तुझे वह परम कला वह परम कीमियां सिखाऊंगा और तब भगवान ने यह गाथा कही मुंच पुरे मुंच पछ्छतो मंझे मुंच भवस्य पारगु सब विमुक्त मानसो नपुन जाति जरम उपेहिष भूत को छोड़ो भविष्य को छोड़ो और वर्तमान को भी छोड़ो इस तरह उन्हें छोड़कर संसार के पार हो और मुक्त मानस होकर तुम फिर जन्म और जरा को नहीं प्राप्त होगे उग्रसेन मेरे पास आओ मैं तुम्हें परम कीमिया सिखाऊंगा पहले हम इस सूत्र को समझें। राजगृह में प्रतिवर्ष एक विशेष समारोह में नटों के खेल का आयोजन होता है एक बार जब नटों का खेल हो रहा था तब राजगृह नगर के सृष्टि का उग्रसेन नामक पुत्र एक नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो उसी से अपना विवाह कर नटों के साथ हो लिया आदमी जिस से प्रेम करता वैसा ही हो जाता प्रेम सावधानी से करना प्रेम अपने से श्रेष्ठ से करना अपने से निकृष से प्रेम करोगे तो वैसे ही हो जाओगे प्रेम रसायन है जिस से प्रेम करोगे वैसे ही हो जाओगे तुमने देखा जो लोग धन को प्रेम करते हैं उनके चेहरे पर वैसा ही घिसा घिसा दिखाई पड़ने लगता जैसे घिसे सिक्कों पर दिखाई पड़ता जो लोग नोटों को प्रेम करते हैं उनके चेहरे पर देखा वैसी घिसे पिटे नोट की हालत हो जाती गंदा नमालूम कितने हाथों से गया नमालूम कितने कितने हाथों से उतरा जो आदमी जिसको प्रेम करता वैसा ही हो जाता कहानियां तुमने पढ़ी होंगी कि जब कोई धनी मरता है तो सांप होकर अपने खजाने पे बैठ जाता वो पहले ही से सांप था तुम तो मरने के बाद की बात कर रहे हो वो पहले से सांप बना बैठा था फन मारे उसका कोई और काम नहीं था धनी धन को भोगता थोड़ी धन की रक्षा करता है, भोगने की क्षमता ही खो जाती भोगने के लिए तो धन को छोड़ने की कला चाहिए दो फकीर एक नदी के पास आकर रुके उनमें एक फकीर सदा कहता था कि धन में कुछ सार नहीं धन बिल्कुल बेकार है और कभी धन पास नहीं रखता था और दूसरा फकीर कहता था वक्त पे जरूरत पड़ सकती कभी बीमारी है कभी झंझट है कभी अर्चन है कभी यात्रा है कभी भोजन की जरूरत थोड़ा साथ रखना चाहिए धन काम का है दोनों नदी के किनारे आके के सांझ होने के करीब है और उस पार जाना जरूरी है और जो माछी है वो कहता है कि एक रुपए से कम नहीं लूंगा क्योंकि मैं थका मांदा हूं और ये मेरी आखिरी आखिरी बार जा रहा हूं फिर अब दोबारा आऊंगा नहीं दिन भर हो गया मेहनत करते करते जिस फकीर के पास रुपए थे उसने एक रुपया दिया वो दोनों फकीर नाव पार कर लिए जब नाव से उतरे तो जिसके पास रुपया था उसने कहा अब कहो अब अपने विवाद को निर्णय कर लो अगर आज ये रुपया मेरे पास ना होता तो हम उसी तरफ रह गए होते वहां जंगली जानवरों का भय रात बचना मुश्किल था नदी पार उतर गए तो अब बच जाएंगे अब धर्मशाला पहुंच जाएंगे गांव आ गए अब निश्चिंत होकर रात सो लेंगे तुम क्या कहते हो वो फकीर हंसने लगा उसने कहा हम धन के कारण नहीं उतरे तुम धन दे सके उसको एक रुपया दे सके इस कारण उतरे रुपया होने से नहीं उतरे क्योंकि होने से क्या होता था अगर तुम देने को राजी ना होती उतर सके देने के कारण विवाद फिर अपनी जगह खड़ा हो गए धनी तो अक्सर धन को भोग नहीं पाता है क्योंकि धन भोगना हो तो धन को भी देना पड़ता है उपनिषदों में परम वचन तेन त्यक तेन भूंजी था जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भोगा संसार में भी धन छोड़ो तो ही भोग सकते हो यहां छोड़ना ही भोगने का सूत्र है मगर ध्यान रखना जो धन इकट्ठा करने लगता है वो खुद ही धन जैसा जड़ हो जाता है जो पद की आकांक्षा में रहता है उसका अहंकार घना होता चला जाता है तुम जो चाहोगे वही हो जाओगे अब ये उग नगर श्रेष्ठी का पुत्र था सबसे बड़े धनी का पुत्र था राजगृह विहार की सबसे धनी नगरी थी और सबसे धनी नगरी के सबसे बड़े धनी का बेटा था लेकिन एक नट कन्या एक मदारी की लड़की के प्रेम में पड़ गया तो मदारी हो गए ये छोटी छोटी कहानियां बड़ी सूचक है बड़ी मनोवैज्ञानिक है इनको तुम ऐसे ही पढ़ लोगे तो इनका मजा इनका स्वाद तुम्हें नहीं आएगा इनमें धीरे धीरे उतरना तुम जरा गौर करना तुमने जिससे दोस्ती की है आखिर में तुमने पाया नहीं कि तुम उसी जैसे हो गए दोस्ती की तो बात छोड़ो किसी से दुश्मनी भी अगर कर ली तो भी उस जैसे हो जाओगे क्योंकि उसी का चिंतन करोगे उसी का हिसाब रखोगे वो कैसी चालें चल रहा है वैसी चालें तुम चलोगे उससे कैसे रक्षा करनी इसका विचार करते रहोगे सदा उसका विचार करते करते तुम भी उस जैसे हो जाओगे दुश्मन भी एक जैसे हो जाते हैं क्योंकि दुश्मनी भी एक ढंग की दोस्ती है नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो उस विवाह कर नटों के साथ हो लिया सुसंस्कृत परिवार का बेटा है ऐसे गांव गांव घूमने वाले सड़क छाप मदारियों के साथ हो गए मोह गिराता है मोह उठा भी सकता है अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति से मोह हो जाए तो तुम्हारी आंखें आकाश की तरफ उठने लगी तुमने जमीन पर सरकना बंद कर दिया बुद्ध को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा चांदारों की तरफ देखना पड़ेगा जब मंसूर को सूली हुई वो खिलखिला के हंसने लगा और किसी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर तुम्हारे हंसने का कारण क्योंकि तुम मर रहे हो ऊंचे खंभे पर उसे सूली लगाई जा रही थी मंसूर ने कहा कि मैं इसलिए खुश हूं कि एक लाख आदमी मुझे देखने इकट्ठे हुए और एक लाख आदमियों की आंखें पहली दफ़ा थोड़ी ऊपर उठी क्योंकि मुझे देखने के लिए ऊंचे खंभे की तरफ देखना पड़ रहा है यही क्या कम है कि तुम्हारी आंखें जमीन में गड़ी गड़ी रही हैं सदा आज चलो मेरे बहाने ऊपर उठी और हो सकता है मुझे देख के तुम्हें परमात्मा की थोड़ी याद आए और मेरे आनंद को देखकर तुम्हें याद आए कि परमात्मा जिसके साथ हो जाता वो मरने में भी खुश है और परमात्मा जिसके साथ नहीं वो जीवन में भी दुखी है ये तुम भूल ना सकोगे तुम्हें मेरी मुस्कुराहट याद रहेगी कभी कभी तुम्हें चौंकाएगी कभी कभी तुम्हें सपनों में उतर आएगी कभी कभी शांत बैठे क्षणों में मेरी तस्वीर तुम्हें फिर फिर याद आएगी चलो यही क्या कम है मेरा इतना ही उपयोग हो गया मरना तो सभी को पड़ता है एक लाख आदमियों के दिल में मेरी तस्वीर टंगी रह जाएगी शायद उन्हें परमात्मा की याद दिलाएगी जब तुम बुद्ध के प्रेम में पढ़ते हो तो धीरे धीरे तुम्हें बुद्धत्व छाने लगता है इसलिए साधु संघ की बड़ी महिमा है उसका मतलब इतना है उनके प्रेम में पड़ जाना जो तुमसे आगे गए जो तुमसे दो कदम भी आगे हैं उनके प्रेम में पड़ जाना कम से कम दो कदम तो तुम्हें आगे जाने में सहायता मिल जाएगी अपने से पीछे लोगों के प्रेम में मत पड़ना नहीं तो तुम गिरोगे वह उनके साथ घूमते घूमते थोड़े ही वर्षों में नट विद्या में निपुण हो गया और तू सीखता भी क्या नट से प्रेम करोगे नट हो जाओगे नट हो गया फिर एक उत्सव में भाग लेने वह भी राजग्रह आया लोग लाज भी खो दी होगी संकोच भी खो दिया होगा यह भी फिक्र न की कि उस गांव में मेरा पिता सबसे बड़ा धनी प्रतिष्ठित है राजा के बाद उसी का नंबर उस गांव में मैं मदारियों का खेल दिखाऊंगा यह उचित है लेकिन एक समय आता है जब तुम धीरे धीरे बेसरमी में भी ठहर जाती हो वह भी जड़ हो जाती शर्म भी नहीं उठती लज्जा भी नहीं उठती उसका खेल देखने स्वभाव हजारों लोग इकट्ठे हुए खेल से ज्यादा तो उसको देखने इकट्ठे हुए कि ये भी कैसा दुर्भाग्य कि इतनी बड़ी संपत्ति इतनी सुविधा इतने संस्कार इतनी सभ्यता में पैदा हुआ आदमी और इस तरह गिरेगा उस दिन जब भगवान भिक्षाटन को निकले तो सृष्टिपुत्र उग्रसेन सात आठ ऊंची दो भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू करने वाला ही था सब तैयारी हो गई थी लेकिन भगवान को देखकर सभी दर्शक उग्रसेन की ओर से मुख मोड़कर भगवान को ही देखने लगे बुद्ध की मौजूदगी एक क्षण को लोग भूल गए तमाशा एक क्षण को लोग भूल गए उग्रसेन को एक क्षण को लोग भूल गए मनोरंजन को यहां आ रहा है कोई जिसका मन समाप्त हो गया यहां आ रहा है कोई जो दूसरे लोग की खबर लाता था यह प्रसाद पूर्ण बुद्ध का आगमन ये उनके पीछे भिक्षुओं का आगमन ये बुद्ध का आके अचानक वहां खड़े हो जाना एक क्षण को लोग भूल ही गए जहां इतना विराट घट रहा हो वहां क्षुद्र की कौन चिंता करता उग्रैन उदास बैठ रहा भगवान ने उसे उदास देख अपने एक शिष्य महामौतगल्लायन से कहा मौतगल्लायन गल्लायन को कहो अपना खेल दिखाए और मैं भी उसका खेल देखूंगा प्रसन्न होकर दिखाए सदगुरु इस तरह के उपाय भी करता है तुम्हें उठाना हो तुम्हारी भूमिका से तो तुम्हारी भूमिका तक उसे आना पड़ता है तुम्हें तुम्हारे खाई गड्ढे से निकालना हो तो उसको भी अपने शिखर को छोड़कर तुम्हारे गड्ढे में आना पड़ता है उग्रसेन का पिता बुद्ध का शिष्य था शायद बहुत बार रोया होगा बुद्ध के पास शायद बहुत बार कहा होगा कि क्या होगा मेरे बेटे का यह कैसा पतन हुआ और ध्यान रखना उन दिन के धनपति और आज के धनपतियों में बड़ा फर्क है तुम जानते हो सेठ शब्द उन दिनों के श्रेष्ठी शब्द से आया है अब तो सेठ एक तरह की गाली उन दोनों सृष्टि, जो व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ थे वे ही कहे जाते थे सृष्टि, जिनके भीतर एक आत्मिक संपन्नता थी बाहर का धन तो ठीक था जिनके पास भीतर का धन भी था इस उग्रसेन के पिता ने बुद्ध के लिए सारा धन बहाया था कहते हैं एक बार तो ऐसा हुआ था कि बुद्ध गांव आए उनके ठहरने के लिए एक बगीचे को खरीदना था लेकिन बगीचे को बेचने वाला दुष्ट और जिद्दी प्रकृति का था उसने कहा उतने रुपए में बेचूंगा जितने रुपए मेरी जमीन पर बिछाओगे पूरी जमीन ढक जाए रुपयों से उतने रुपए में बेचूंगा या हजार गुना मूल्य मांग रहा था या लाख गुना मूल्य मांग रहा था लेकिन उग्र के पिता ने फिर भी वो बगीचा खरीद लिया जमीन पर रुपये बिछा जितने रुपए जमीन पे बिछे उतने रुपए देकर एक महिमाशाली व्यक्ति रहा होगा बुद्ध के पास रोया होगा बहुत बार इस बेटे के लिए कहा होगा कुछ करें आप कुछ करें तो ही अब कुछ हो सकता अब हमारे हाथ के बाहर की बात है शायद इसलिए बुद्ध उस दिन गए गए ताकि उग्र को खींच लें उग्र का तमाशा देखा सिर्फ इसीलिए कि उग्र के भीतर बुद्ध के प्रति थोड़ा भाव पैदा हो जाए जैसे कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाता था ना ऐसे बुद्ध ने थोड़ा सा आटा लगाया कांटे में उग्रसेन फंस गया बुद्ध जैसा व्यक्ति बंसी डाल ले ना तो क्या हो इसलिए तो बुद्ध पुरुषों के संबंध में यह बात लोक प्रचलित हो गई कि उनसे लोग सम्मोहित हो जाते कि लोग उनके मैसमिरिजम में आ जाते कि लोग उनके हाथ में बंध जाते उनसे सावधान रहना जरा दूर दूर रहना उनसे जरा बच के रहना बुद्ध ने कहा मैं भी तेरा खेल देखने आया उगसेन अब बुद्ध को क्या इस खेल में हो सकता है सारे संसार का खेल जिसके लिए व्यर्थ हो गया उसको किसी के रस्सी पर चलने में क्या सार हो सकता है लेकिन अगर उग्रसेन को अपनी तरफ लाना है तो उग्रसेन की तरफ जाना होगा तो गुरु कई बार शिष्य की भूमिका में उतरता है कई बार उसका हाथ पकड़ने वहां आता है जहां शिष्य अगर शिष्य वैश्याग्रह में है तो गुरु वहां आता और अगर शिष्य काराग्रह में तो गुरु वहां आता इसके सिवाय कोई उपाय भी नहीं उग्र अति आनंदित हो उठा उसने तो यह सोचा भी नहीं था ऐसा धन्य भाग कि बुद्ध और उसका तमाशा देखने आएंगे इसका तो सपना भी नहीं देखा था तो सोच भी नहीं सकता था बुद्ध ने तो किसी का खेल कभी नहीं देखा किसी का तमाशा कभी नहीं देखा उसने बहुत तरह के खेल दिखाए बड़ी उमंग बड़े उत्साह से। साता ने उससे कहा उगसेन ये खेल बड़े अच्छे लोगों का मनोरंजन भी करेंगे लेकिन तमाशा आखिर तमाशा तमाशे में ही जिंदगी गंवा देगा मनोरंजन तो ठीक है असली बात तो तब घटती जब मनोभंजन होता है मनोरंजन तो मन की खुशामत है वही तो अर्थ है मनोरंजन शब्द का मन की खुशामद मन पर मक्खन लगाना वही मनोरंजन है मन जो कहे वैसा ही करते रहना मन जहां ले जाए उसके साथ चले जाना मन कहे शराब घर मन कहे वेश्या घर, मन कहे सिनेमा मन कहे ये मन कहे वो उसी के पीछे चलते रहना इसी तरह तो संसार है संसार का अर्थ होता है मन के पीछे चलना चैतन्य को मन के पीछे चलाना अर्थात संसार मनोभंजन चाहिए बुधने का और ये भी कोई कला है अगर कला ही दिखानी तो आ मैं तुझे सिखाऊं रस्सी पर चलने में क्या रखा है ये तो साठ आठ ऊंची बंधी है ना मैं तुझे शिखरों पे चलना सिखाऊं बादलों पे चलना सिखाऊं मैं तुझे ध्यान में साधना सिखाऊं उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है कोई रस्सी उतने ऊपर नहीं बांधी जा सकती और जो ध्यान में चलता है उससे बड़ा कुशल कोई कलाकार नहीं है क्योंकि ध्यान में अपने को साधना ठीक रस्सी पर चलने जैसा ही है बाएं गिरे दाए गिरे पूरे वक्त संभालना पड़ता अब गिरे तब गिरे और खतरा हर वक्त लेकिन ध्यान में जो समझ जाता है एक दिन समाधिस्थ हो जाता है, फिर कोई गिरना नहीं तूने स्वयं को रस्सी पर संभालना सीखा इतने समय में तो उगसेन तू ध्यान भी संभाल सकता था जितनी देर में तुम धन कमाते हो ध्यान भी कमाया जा सकता है जितनी देर तुम संसार में लगाते हो उतनी देर में परमात्मा भी पाया जा सकता है इसी ऊर्जा से इसी क्षमता से परम मिल सकता है तुम छुद्र में गो कंकड़ पत्थर बीनते रहते जबकि हीरे की खदानें बिल्कुल पास थी उग्सेन बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन मरण के पार जाने की कला सीखनी चाहिए तू आ मेरे पास आ मैं तुझे वह परम कला और परम कीमिया सिखाऊंगा क्या है वह परम कीमिया वही इस सूत्र का अर्थ है भूत को छोड़ो भविष्य को छोड़ो वर्तमान को भी छोड़ो क्योंकि मन को छोड़ना हो मनोभंजन करना हो तो समय को छोड़ना जरूरी मन है क्या भूत की स्मृतियां जो हो चुका उसकी स्मृतियों का जाल स्मृति और भविष्य की योजनाएं भविष्य की कल्पनाएं आकांक्षाएं वर्तमान की चिंता फिक्र अगर ठीक से समझो तो मन और समय पर्यायवाची इसलिए जो भी ध्यान को प्राप्त हुए उन्होंने कहा कालातीत है ध्यान समय के पार है ध्यान मनातीत कालातीत एक ही अर्थ रखते हैं तो बुद्ध ने कहा भूत को छोड़ भविष्य को छोड़ वर्तमान को छोड़ यह है असली कला इस तरह इन्हें छोड़कर संसार के पार हो जा मुक्त मानस होकर मन से मुक्त होकर तू फिर जन्म और जरा को प्राप्त नहीं होगा उग्र को ऐसे वचन सुन के बोध हुआ और जैसे बिजली कौधी ऐसे भगवान के वचन उसके प्राणों में कौंधी फिर उसने क्षण भर भी न खोया वह रस्सी से उतर भगवान का भिक्षु हो गया और जब मरा तो अर्हत्व को पाकर मरा वह सच्ची परम नट विद्या को उपलब्ध होकर मरा भगवान ने वचन पूरा किया था इसमें एक बात अंतिम बात समझ लेनी चाहिए यह आदमी था तो जुआरी इसलिए मैं अक्सर कहता हूं धर्म व्यवसायियों के लिए नहीं जुआरियों के लिए यह आदमी था तो जुआरी बाप की बड़ी संपत्ति बाप का बड़ा उत्तराधिकार छोड़कर एक मदारी की बेटी के साथ हो लिया था, था तो आदमी हिम्मत का गलत भी गया था तो डरा नहीं था जाने में दांव पर सब लगा दिया था इस साधारण सी युवती के लिए झोली टांगे हुए मदारी गांव गांव भटकते होंगे इनके साथ हो लिया था राजमहल छोड़कर था तो आदमी जुआरी दांव पर लगा दिया था सब ऐसे आदमी बड़े काम के भी होते अगर कभी बुद्ध पुरुषों से मिलना हो जाए तो फिर वो देर नहीं करते अगर नीचे जाने में सब दांव पर लगा सकते हैं तो ऊपर जाने में क्यों दांव पर नहीं लगा सकेंगे दुकानदार हमेशा डरता रहता ना नीचे जाता ना ऊपर जाता जाता ही नहीं कहीं यहीं कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता सोचता ही रहता करूं कि ना करूं इसमें फायदा कितना हानि कितनी लाभ कितना इतना धन लगेगा ब्याज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इससे सार क्या होगा चिंता फिक्र में ही हिसाब किताब में ही गणित बिठालने में ही समय बीत जाता यह आदमी था तो जुआरी बाप की सारी संपत्ति को लात मार दी बाप ने कहा भी होगा शायद कि देख तू क्या कर रहा है दाने दाने को मोहताज हो जाएगा उसने कहा होगा कोई फिक्र नहीं जिससे लगाव हो गया उसके साथ जाता हूं आप अपनी संपत्ति संभालो आपकी प्रतिष्ठा संभालो मैं प्रतिष्ठा खोता हूं धन खोता हूं सब खोता हूं लेकिन जिससे मोह हो गया उसके साथ जाता हूं मैं सब दाओं पर लगाता हूं था तो आदमी हिम्मत पर था तो साहसी इसीलिए दूसरी घटना भी घट सकी जब बुद्ध ने उसे पुकारा रस्सी पर खड़ा था और जब बुद्ध ने कहा कि यह भी कोई कला है उग्रसेन तू मेरे साथ आ मैं तुझे असली कला सिखा तू तू ध्यान में संभल जा तू जीवन मरण के पार हो जा बुद्ध ने फांस लिया किया सम्मोहन फेंका जाल बुद्ध देखने क्या रुके उग्रसेन को सदा के लिए अपने साथ ले गए उगसेन के मन में जैसे बिजली कौंध गई बात तो सच है, और उसे समझ में भी आ गई ये बात कि नटी के प्रेम में पड़ा तो नट हो गया काश बुद्ध के प्रेम में पड़ जाऊं तो बुद्धत्व मेरा है, और दांव लगाने में तो कुछ था ही नहीं अब दांवों को कुछ था भी नहीं यह तमाशा गिरी थी यह दांव पे लगती थी लग जाए और यह भी वो देख चुका था कि जो हजारों लोग देखने कट्टे हुए थे जब बुद्ध आए तो उसकी तरफ पीट करके खड़े हो गए थे तो मनोरंजन से मनोभंजन बड़ा है इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया था और उसने भी देखी होगी बुद्ध की यह महिमा बुद्ध का ये रूप बुद्ध का ये ये प्रसाद बुद्ध के साथ चलती ये शांति की हवा ये आनंद की लहर यह सुगंध क्षण में बुद्ध का हो गया उसी क्षण भिक्षु हो गया सोचा भी नहीं यह भी ना कहा कि कल आऊंगा कल कभी आता भी नहीं यह भी ना कहा कि सोचने का थोड़ा मौका दें नहीं उतरा रस्सी से चरणों में गिर गया उस गिरने में ही क्रांति घट गई ऐसा जो समर्पण कर सकता है एक क्षण में बुद्धि को बिना बीच में लाए उसका हृदय से हृदय का संबंध जुड़ जाता वह बुद्ध का हो गया बुद्ध उसके हो गए जब मरा तो अरहत्व को पाकर मरा अरहत्व का अर्थ होता है जिसका ध्यान समाधि बन गया अरहत हो गया जो जिसके सारे शत्रु नष्ट हो गए काम क्रोध मोह लोभ तृष्णा क्रोध सब समाप्त हो गए जिसके सब शत्रु समाप्त हो गए जो सबके पार आ गए ऐसे व्यक्तित्व को अरहत्व कहा जाता है अर्हत परम दशा है शास्त्र कहते हैं वह ही परम नट विद्या को उपलब्ध होकर मरा बुद्ध ने जो वचन दिया था वह पूरा किया गया था बुद्ध के वचन खाली नहीं जाते जिनमें हिम्मत है उनके साथ चलने की वे निश्चित पहुंच जाते आज इतना ही